मेरा नाम राम है चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्रीमताय गौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राह रमण हरि गोविंद जय जय बुलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराशरु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वाग्म मम तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहम तो बराकुपोपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपगुरू हम श्री गुरु श्री श्री श्री रूपम सह सहगण साइतम सवधूत पर्जन सहित परिजन देव श्री श्री राधा कृष्ण पाद सह गणलता श्री शाखाविता आजादमितुज कनक संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौध बंदे जगत्कतायण नमस्कृत्य नर चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्यास ततौ जगदीर वाचाक्य कृप पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवि नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलूको हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासजीवे मनमतेर्दयाृंदाव बिहारी परमंगल श्री चैतन चरताम्र शिव महाप्रभु अवधेर अर्थात जिसके द्वारा भगवान को पहचाना जा सके जाना जा सके उस साधन भक्ति का वर्णन कर रहे थे साधन भक्ति के दो स्वरूप बताए एक प्रेम सेवा जहां पर व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करते हुए ठाकुर के साथ में प्रेम संबंध स्थापित करते हुए उनकी सेवा की जाए और दूसरी जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हो शास्त्र आज्ञा प्रवृत्ति का नाम है वैधि और प्रेम तृष्णा इनके कारण की गई सेवा इंद्रिय अनुशीलन उसका नाम है राग वैधि भक्ति के अनेक अंग उनमें चौसठ अंग प्रधान भक्ति के चौसठ अंग उन चौसठ अंगों में नौ अंग प्रधान और नौ अंगों में भी उन चौसठ अंगों का वर्णन किया तो प्राय वैधि भक्ति में जो अंग हैं वे रागानगमया है ऐसा नहीं कि रागानगम वे अंग नहीं हो वे जैसे श्रवण अवैष्णव स्मरण, का त्याग्रवन की त्याग प्राण मात्र में भगवत बुद्धि ये सारे रागन का मार्ग के भी सारे अंग हैं इनमें पांच अंग प्रधान हैं, वो पांच अंग प्रधान कर रहे हैं श्रद्धा विशेष श्री श्रीमूर्ते अंग सेवनम श्रीमदभागवता आस्वादो रसकई सह सजाति आशय स्निग्धे साधो संग स्वरे नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडली स्थिति प्यार और पचपन मोक पचपन में श्लोक में कह रहे हैं भक्त सामने शु के वचन हैं कि श्रद्धा विशेषता विशेष रूप से श्रद्धा रखते हुए प्रीति धारण कर श्रीमूर्ति है अंग श्री मूर्ति के चरणों की सेवा अंग सेवन चरण सेवा पाद सेवा ये श्री है। mhkay, श्री मूर्ति का तात्पर्य है कि प्रतिमा को कभी भी प्रतिमा न समझे प्रतिमा को ठाकुर का स्वरूप ही समझे श्री मूर्ति ही समझनी चाहिए और अंग्रे का तात्पर्य है आदर पूर्वक उनकी सेवा की जाए माने चरण परंतु चरण का मतलब केवल नहीं चरण का मतलब है आदर जैसे पाद बलवाचारी चर्ण, चर्ण शब्द, पाद चरण चरण ये शब्द शब्द आदर के अर्थ में है शिव स्वामी पाद ये आदर के अर्थ में पाद शब्द ऐसे शिवमूर्ति अंग सेवन का तात्पर्य है कि भगवान के श्री विग्रह का आदर पूर्वक सेवन करें और भगवान के श्री विग्रह को कभी भी प्रतीक न माने उनको साक्षात ही माने वे भगवान के प्रतीक होकर के वे नहीं है बल्कि भगवान कृपा करने के लिए अवतार रूप में मेरे सामने उपस्थित है मैं उनकी आराधना किसी इस तरह से निकल आऊ कि भगवान से मिलते जुलते हैं प्रतिम हैं ऐसा भी नहीं है प्रतिम माने मिलता जुलता अप्रतिम माने जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सके उसको कहेंगे अप्रतिम प्रतिम कहेंगे जिससे मिलता जुलता तो प्रतिमा शब्द का मतलब है मिलता जुलता इसी तरह से प्रतीक का अर्थ है कि वे स्वर है नहीं उनसे मिलती जुलती कोई सिंबॉलिक होकर के कोई वस्तु सामने आई है प्रतीक के रूप में कोई वस्तु सामने है ऐसा भी नहीं बल्कि यही मानना चाहिए कि ये भगवान के अवतार है प्रतीक नहीं ये मिलते जुलते नहीं बल्कि साक्षात भगवान के अवतार ऐसा ही धारणा कर दीजिए तो श्री मूर्ति श्री शब्द के द्वारा श्री विग्रह को भी साक्षात चिन्हय माने और उनका आदर पूर्वक सेवा करें ठाकुर के स्वरूप को प्रति प्रतिमा नहीं माने प्रतिमा मानने पर शास्त्र में भी बड़ा विशेष किया गया वो अंध ब्राह्मण जो है वे कहीं ये कहते हैं कि हाय मेरे सामने मेरे पुत्र का ये किसने बध कर दिया ऐसा हुआ कि श्रवण कुमार कंधे के ऊपर बैठा करके अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहे थे अब दशरथ राजा कहीं निकले शिकार खेलने के लिए अधेरा था पिता को बैठा करके वे नदी के किनारे गए और नदी में उन्होंने जैसे ही जल का अपना लोटा उसको नदी में डोबा डोबोया तो उसमें से गुण गुड़ की आवाजा हुई तो शब्द भेदी बाण का प्रयोग दशरथ राजा ने कर दिया उनके ऊपर श्रवण कुमार उस समय मूर्छित होकर के गिर रहा है तड़प रहा है उस समय अरे ये क्या हुआ ऐसा कहकर पुकार रहा है सही उनको लगा रही है तो कोई मनुष्य के बांग लग गया है तो दशरथ राजा जैसे ही उनके पास में आए उस समय उन्होंने कहा मेरे पिताजी प्यासे हैं। मैं उनके लिए जल ले जा रहा था जो हुआ सो हुआ अब मैं तो जा रहा हूं तुम्हारा बाण मेरे लग गया है परंतु तो एक काम अब करो कि मेरे पिता को पानी पिला देना बे दे प्यासे उनकी सेवा में लगा हुआ था तो गए मऊन रहे जब पानी पिला लोटा दिया तो पिता पूछ रहे हैं कि बेटा अंध मुनि अंध पूछ रहे है बेटा ये कौन है तू बोलता क्यों नहीं है ये बोल नहीं रहे हैं नहीं नहीं तू तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तू तो मेरा पुत्र नहीं है कोई और है कौन है अपना नाम बता तो फिर दशरथ ने कहना कहना पड़ा कि मैं दशरथ हूँ कौशल नरेश और मुझ पे एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है कि मैंने पशु समझ करके तुम्हारे पुत्र के ऊपर शब्द भेदी बाण चला दिया था और वे समाप्त हो चुके मुझे जो दंड देना हो वो दो तो उस समय विकल्प व्याकुल होते हुए वो अंधमुनि के वचन है वाल्मीकि रामायण के क्या मैंने कभी किसी शिव ग्रह में भगवान के मूर्ति में पाषाण बुद्धि की थी इसी के कारण मुझे पुत्र वियोग की प्राप्ति हुई तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म शास्त्र में भी इस बात का निषेध किया गया कि भगवत शिव ग्रह में या किसी भी देवता के शिव ग्रह में पाषाण बुद्धि नहीं करना चाहिए देवता को तो देवता ही यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई है या स्वत ही है तो उसको वो व्यक्ति तो उसको साक्षात देवता ही समझे यदि किसी ने उसमें पुत्र पाषाण बुद्धि की तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है ये की। तो धर्मशास्त्र में भी वर्णन किया गया इससे मूर्ति कहकर के श्री शब्द के द्वारा दिखाया कि भगवत श्री विग्रह ही हैं और जो प्रतिमा है वो प्रतिमा भगवत श्री स्वरूप होकर के ही विराजमान है श्री शब्द भगवत्ता का चक होकर के बिराजमान भगव चिन्मय मूर्ति होकर के श्री विग्रह माने चिन्मय विग्रह होकर के वे बिराजमान उनका अंग्रेवन माने आदर पूर्वक सेवन करेंगवान आस्वादो रसकई हो, श्रीमद भागवत का आस्वाद रसकों के साथ में बैठकर के करे हाँ ये भी एक बात है यदि कनकांडी के साथ में बैठ करके श्रीमद भागवत का आस्वादन किया तो वो श्रीमद भागवत के एक एक श्लोक में बस कर्म कांड ढूंढने लग जाएगा कि भाई पुत्र प्राप्त करना है तो नंदोत्सव का पाठ कर लो लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो अष्टम स्कंध के आठवें अध्याय का आठवा जो श्लोक है उसका पाठ कर लो यदि जेल से छूटना है बंधन से छूटना है तो कृष्णा आये वासुदेव आये हरे परमात्मा ने पुरेश नाशाए इसका पाठ कर लो यदि मृत्यु के भय से दूर होना है तो नारायण कवच का पाठ कर लो वो नारायण कवच का जो तात्पर्य है या गजेन्द्र मोक्ष का जो तात्पर्य है वो तो रखा रह गया एक लक्ष्य क्या हो गया पुत्र की प्राप्ति वहां पर लक्ष्य हो गया धन की प्राप्ति वहां पर लक्ष्य हो गया बंधन से मुक्ति राजकीय सम्मान मन की अभिलाषाएं पूर्ण करनी है तो उसके लिए मत्स्य अवतार उसके अवतारो कीर्ते कीर्तव नरह संकल्प आस्प सिद्धंति से गतिम इस श्लोक का जप करो और बैठ के लग रहे जब करने में केवल हमारे मनोरथ की सिद्धि हो जाए तो भक्ति तो रह गई एक तरफ तो कर्म कांड के साथ में भागवत का अध्ययन करने पर गर्व हो जाएगी फिर भागवत का प्रयोग वो कर्मकांड की तरह से करने लग जाएगा इसी तरह से तो श्रीमद भागवत अर्थान श्रीमद भागवत के अर्थ का आस्वादन करना है शब्द भी महत्वपूर्ण है परंतु उनके अर्थ का आस्वादन करना है और अर्थ का आस्वादन भी किसके साथ में करना है रसकई सहो रसिंग जनों के साथ में जिन्होंने ठाकुर के साथ में अपने संबंध को जोड़ रखा है ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके श्रीमद भागवत से यदि श्रवण करेगा तब तो प्रेम बढ़ेगा प्रेम सेवा बढ़ेगी और नहीं तो स्वर्ग में उलझ करके रह जाओगे धन धनपुत्र इनमें ही उलझ करके रह जाओगे इसलिए रस के रसक रसकों के साथ में आस्वादन करें तार्किकों के साथ में नहीं ज्ञानियों के साथ में नहीं जो कर्म कांड हैं उनके साथ में भी नहीं जो संप्रदाय भक्त हैं ऐसे संप्रदाय भक्त वैष्णवों के साथ में श्रीमद का आस्वादन करे ये दूसरा हो गया पहला श्री विग्रह दूसरा श्रीमदभागवत अब तीसरी जो बात है तीसरा जो भक्ति का मुख्य अंग है वो है सजातीय अश्र, अश्र, संग स्वरे सजातीय वैष्णव का संग करे वैष्णव कैसा हो उसका एक विशेष है सजाति सजाती का तात्पर्य है अपनी अपना जो आराध्य है उसका भी वही आराध्य होना चाहिए अब एक है देवी जी का भक्त और दूसरा है शिवप्रिया लाल का भक्त तो बहुत ये कहते लगेगा कि जो आ, देवी पुराण है या सक, सक है, उसमें देवी को नाकर के किया गया गया और तो हो घर घर बस होगी कोई नहीं करके राधारानी बड़ी वो नहीं मेरी दुर्गाजी बड़ी तो दुर्गाजी में राधारानी में झगड़ा होने लग जाएगा वहां पर खींचाता होने लग जाएगी कोई गणेश का उपासके तो वो गणेश गणेश गणपति करते हुए प्रत्यक्ष गए लिए में में में लगे इससे के बीच संगत भी जो अत्यंत स्नेह रखने वाला है ऐसे व्यक्ति के साथ में रखे जो अपने हृदय के अपने अनुभव को निश्चल हो करके कह सके इसमें ही नहीं है तो अपने अनुभव को छपाएगा अपना जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को भी छिपाने का प्रयास करेगा और तो होकर के जो उसका अनुभव में शास्त्र का के विषय उसका उसने जो छिपा के रखेगा उसमें विप्रलिप्सा नामक दोष रह जाएगा विप्रलिप्सा मत में ठगने की इच्छा ऐसा नहीं हो कि गुरुजी तो गोले गुर रह जाए और चेला शक्कर बन जाए इसे कुछ चीज छुपा करके रख लो जिसे चेला पीछे पीछे लगा रहे नहीं तो ये खुद गुरु बन करके बैठ जाए तो ये अतिशय स्निग्ध जो महापुरुष हैं, वे अपनी पूरी जीवन की संपत्ति उसको छुपाते नहीं है उसको देते दे। तो अतिशय तो वैष्णव भी कैसे सज्जाती हो फिर अतिशय स्निग्ध हो नेक करने वाला हो सिया सत की को पुत्र को करके जिसने अपनी संपत्ति दी हो और साधु शंत ये मैं दो दोष हैं दो वो साधु के जैसे भगवत गीता में कहा गया साधु मंतव्य सम्यक व्यवहित हो ऐसा क्षिप्रम भवते धर्मात्मा सस्व शांति कौनते ये साधु जो संत है उनकी परंतु साधु और संत में संत संस्कार के कारण कुछ दोष आ रहे हों परंतु तो संत वो है जो कि पूरी तरह से सन्नद्ध अपने इष्टि के साथ में जुड़ गया और जिसके हाथ जुड़े हों सन्नद्ध जो हो उसका नाम तो माने प्रभु के साथ में शिष्टि के साथ में पूर्ण संजन से जोड़ा हुआ तो साधु भी हो साधु का साथ मैंने कुछ दोष हैं तो उन दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए गुरु जी में ये दोष है या वैष्णव में ये दोष है ऐसा नहीं देखना चाहिए स्वतो बने अपने से श्रेष्ठ का संग करें साधु का एक विशेष और बताया पहले एक विशेषण बताया सजाती, फिर स्निग्ध माने अत्यंत प्रेम करने वाला हो छल रखने वाला नहीं हो फिर साधो हो माने जो ठाकुर के साथ में प्रीति रख रहा है भले उसमें कुछ दोष हो जाए तो भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति कहीं मलिन चित्त में भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है जबकि ज्ञान जब तक मलिन चित्त है तब तक ज्ञान उदय नहीं होगा भक्ति अपनी दुराचार अपने पूर्व संस्कार के कारण अभी अपने दुराचार को वो छोड़ नहीं पाया है तब भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है तो भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति स... अधिक कृपालु है और वे कहीं दो व्यक्ति में भी उदय हो जाम करो इस साधु कैसा हो अपने स्वयं गए तो स्वतः भरे अपने से सृष्टि के साथ में यदि संबंध रखेगा रखेगा तो उनका सेवन करेगा तो अपनी कमी कहीं देखने को मिलेंगी और अपने जीवन का आगे का लक्ष्य नहीं तो जहा को बैल की तरह से उतने नहीं अपने से श्रेष्ठ का संग कर श्री गुरुदेव शिष्य को शिक्षा गुरुओं के पास में सौंप देते हैं कि जहां भी तुम्हें मिले वहां से ज्ञान प्राप्त करे इनमें संकीर्तन की विशेष रूप से महिमा गायन की गई कि उच्च स्वर से कीर्तन करें और फिर श्रीमद श्रीमन मथुरा मंडल कहने का कहने का तात्पर्य मथुरा से कोई दिव्य कमल है अब किसी सरोवर में प्राकृत जल उभर करके आया तो कमल जल के ऊपर तैरने लग जाएगा यदि प्राकृत कमल है तो जल यदि समाप्त हुआ सूखा पड़ा तो कमल नष्ट हो जाएगा परंतु यदि दिव्य कमल है तो वो नष्ट नहीं होगा वो बना रहेगा श्रीमद वृंदावन ऐसे ही दिव्य कमल है जो के सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी बने रहते हैं तो श्रीमन मथुरा मंडल श्रीमन का तात्पर्य भगवत चिन्ह में जो काल के प्रभाव से या तमोगुण के प्रभाव से नष्ट होने वाले नहीं है ऐसे मथुरा मंडल में अपनी स्थिति रखे मथुरा मंडल के स्वरूप है मथुरा मंडल का एक स्वरूप है चालीस योजन दूसरा स्वरूप है बीस योजन माने साठ किलोमीटर और तीसरा स्वरूप है पांच योजन माने साठ किलोमीटर पांच योजन एक पांच योजन एक चालीस योजन माने अस्सी कोस चार कोस का एक और एक सौ साठ कोष तो चालीस योजन या 107 कोस दूसरा है 80 योजन तीसरा है 60 योजन आ, आ, योजनी, आ, आ, कोस। so, योजन कोस, सो 40 योजन 20 योजन और 5 योजन इस तरह श्री मथुरा मंडल की स्थिति है उसको धारण कर मथुरा मंडल स्थिति इनमें मुख्य मथुरा मंडल जो उनका है अर्थात वृंदावन से लेकर के कामनता की जो दूरी है वो साथ। तो वहां पर विशेष रूप से निवास करते हैं। कर ये मुख्य युगल सरकार की बिलास की भूमि है नित्य गमन की भूमि परंतु तो ये विस्तार और संकुच इनको प्राप्त करते हुए विराजमान हो जाएगी पांच का, का मतलब है तो जन में चार कोस होते हैं तो बीस किलोमीटर होते हैं हो तो गया साठ किलोमीटर और वर्तमान में भी वृंदावन से लेकर के जो राशन लेकर के तक मध्यान्ह वह शाम शाम वहां तक की जो भूमि है अभी दिखती है तो ये हो गया मथुरा मंडल का मुख्य स्वरूप अंतर मंडल पांच योजन या सात किलोमीटर दूसरा जो है वो है मध्यमंडल बीस योजन बीस का मतलब है अस्सी चौदह सौ चालीस योजन जो है वो उसका आगे विस्तार फिर विशाल मथुरा है चालीस योजन वो पूरा ब्रज प्रदेश लंबा चौड़ा जो ब्रज प्रदेश है वो वो उसमें आ जाएगा चाल बाहर का जो मंडल है वो ऐश्वर्य प्रधान है उसमें सारे देवता मध्य मंडल उसमें सारे हैजमान है जो बीस योजन का है परंतु तो ये पांच योजन वाला है वो पांच योजन प्रमुखता वह अपनी के रस हैं, उनसे युक्त होकर के विराजमान है और उसमें भी मधुर रस की प्रधानता है पंचकृषि क्रोशी श्रीमदावन यह श्री, श्री प्रियालाल की रसमई भूमि होकर करके विराजमान है तो हम जहां पर विराजमान हैं ये जो स्थल है ये मंडल में भी रसमट रसमय जो स्थान है वो रसमय स्थान होकर के राजधानी रूप रस राजधानी हो करके ये शिव वृंदावन तो धाम को भी भगवत स्वरूप करके माने ये पांच सबसे बड़े अंग श्री कृष्ण स्वरूप भगवान पांच रूपों में आज भी हमारे सामने इस तरह विराजमान है शिवग्रह माने गोविंद शिवग्रह श्रीमद भागवत श्रीमद गुर्द श्री, श्री नाम संग। इन पांच साक्षातराजमान अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं भक्त सिंधु का श्लोक है कि श्रद्धा संबंध सद भाव जन्मनि इन पांचों वस्तुओं का जिनकी अभी गिनती की इनमें दुरु अद्भुत वीर है माने इसमें कारण नीचे लेगा दुर्गु का मतलब है तकातीत तर्काती अपूर्व पराक्रम इनमें विराजमान है इन पांचों वस्तुओं में अपू संपर्क भी हो जाए तो भाव जन्म प्रेम का संपर्क हो जाएगा ये पांच वस्तुएं स्पर्श मणि के समान है इनसे थोड़ा सा संपर्क हो जाए तब भी प्रेम का जन्म हो जाएगा औषध भी तो बड़ी मीठी भी और सरल भी बता दी पर तो सरल के साथ में कठिन बड़ी है ऊपर से देखने में सरल लगती है परंतु जो अनुपान दिया वो बड़ा कठिन है। औषधि तो बड़ी मीठी है ठीक है परंतु ये जो कहा गया कि इसको खमीरा में मिलाकर के खाना शहद में मिलाकर के खाना और शहद भी ऐसा शहद हो अब वो शहद को ढूंढना बड़ा मुश्किल है <laughs> तो अनुपान जो है जैसे औषधि के साथ में औषधि सुलभ हो परंतु तो अनुपात जैसे कठिन कठिन हो जाता है इसी तरह से यहां पर भी एक एक जो संत लगा दी वो बड़ी कठिन है वो क्या है का तात्पर्य है जीव गोस्मी जी कह रहे हैं टीका में नरअपराध चान संधियाम माना नरअपराध नाम इन पांचों वस्तुओं में अपराध को बचा करके रखना यह बड़ा कठिन बात तो कहीं ना कहीं सब में अपराध हो जाते हैं तो शिव ग्रह में श्रीमद भागवत में श्री गुरुदेव में श्री हर में और श्री धाम में इन पांचों में अपराध बन जाते हैं तो सद्या मान निर्तला तो औषधि बड़ी मीठी भी है और औषधि सुलभ भी है और प्रभावशाल पक्ष बताया गया जो अनुपान बताया गया वो वो बड़ा कठिन इसलिए वस्तु तो मिल जाएगी पांच वस्तु अद्भुत और बड़ी सरलता से कृपा करने वाली नामाभासने से श्री अजामिल उनका कल्याण हो गया धाम का सेवन मात्र करने से वृक्ष बन करके नवपूर्ण मणिग्री इन दोनों को शिक्षण की प्राप्ति हो गई ब्रिजवासियों का प्रेम प्राप्त हो गया धाम की महिमा शिव ग्रह द्रेक तो के द्वारा तो अनेक अनेक लोगों को भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति हुई गोपाल जी की बहुत दिन तक कोई सेवा करते रहे अब गोपाल जी तो खेल में लगे हुए हैं अब कृपाई कर ही रहे हैं किसी ने कहा बुझारे गोपाल जी तो जान कट कृपा करेंगे हमारी देवी मैया हैं दुर्गा भगवती उनकी आराधना कर बड़ी जल्दी कृपा करती हैं तो उसने दुग्ध से भगवती की आराधना शुरू की गोपाल जी को एक साथ कोने में बैठा दिया अग्नि से जो धूप दी वो धूप हो करके गो गोपाल जी के पास में आए तो बोला। गोपाल तो तो जी, जी साक्षात प्रकट हो गए बोले अभी तक भैया तू मुझे मूर्ति सब रहा था तो गोपाल जी जल्दी कृपा कर है। तो ये श्री विग्रह को जब तक नहीं समझा गया और जैसे उसको मूर्ति चांद चांदी कृपा जल्दी हो जाती है तो शिव ग्रह के द्वारा सहज कृपा और शिव ग्रह चलता भी है शिव ग्रह बोलता भी है और साक्षी देने के लिए भी दक्षिण तक पहुंच जाता है वृंदावन से चल करके साक्षी हो So, और श्रीमद् भागवत साक्षा तो साक्षात स्वरूप है और वे संपूर्ण वस्तु को वस्तु संध्या यानी उनमें अपराध निष्ठा ष्ठा हाई लोग प्रेम तरंग किसी भी अंग में निष्ठा हो जाए तो प्रेम की तरंग उत्पन्न लगती है एक अंग से बहुत से लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया उसे बता रहे हैं कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षद वही आश्रिक कीर्तने श्री विष्णु की लीला का कथा श्रवण करने से परीक्षित महाराज उनको कृष्ण प्राप्ति हो गई श्रवण भक्ति के द्वारा परीक्षित वहीसी की माने व्यास जी के जो तप की मूर्ति होकर के विराजमान है माने सुखदेव जी वही की, माने व्यासपुत्र जी उनको लीला कथा का कीर्तन करने में और नाम कीर्तन नाम कीर्तन रूप कीर्तन और लीला कीर्तन इनको करने पर वही आस के कीर्तने उनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई श्रवण मात्र से परीक्षित को कृपा की प्राप्ति हो गई प्रहलाद स्मरण है प्रहलाद को स्मरण स्मरण करने पर प्रीति की प्राप्ति हो गई और जिस में असुर तो शूल चला हैं पत्थर पर्वत में डूबे हुए हैं ठाकुर उनके प्रार्थना करते हैं कि हे सिंह इन असलों की बुद्धि को को भी अविश्चरण मिले हम लोग भी लिए कर रहे हैं ये प्रत होए से कदम हमको कब इन जीवों को आप अपनी शरण में बुलाएंगे तो प्रहलाद को स्मरण के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई तदन भजने लक्ष्मी पाद सेवन ने श्री लक्ष्मी उनको श्री कृष्ण प्रेम महारस्ती प्राप्ति हुई सेवा रस्ती लक्ष्मी जी को प्राप्ति हुई और वे ईश्वर समस्या के सेवा नहीं कर रही हैं बल्कि पाप सेवन करती हुई प्रेम संबंध के कारण सेवा करती हुई वे विराजमान पृथ्वी ने पृथ्वी महाराज को पूजा करने पर वेद मंत्रों के साथ में पूजन करने पर श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई ने, आ, ही और के द्वारा मैं उनको श्री राम और अर्जुन को सखा भाव में प्रीति की प्राप्ति हुई और अर्जुन अपने संपूर्ण ठाकुर को, को समर्पित कर रहे सर्वस्व आत्मनिवेदन बल रहू राजा ने सर्वस्व आत्मनिवेदन किया इस प्रकार कृष्णा के ईश्वर प्राप्ति हुई इस प्रकार नवधारण करने पर भी सिद्धि की प्राप्ति एकांगा भक्ति से भी होती है कभी अनेक अंग भक्तियों के द्वारा भी हो सकती है अनेक अंग भक्ति का दृष्टान्त कौन है बोले अम्बरीश जो अपने मन से कह रहे हैं श्रीमद भागवत के श्लोक कह रहे हैं आप मन से सब मन कृष्ण मेरे मन में चरण कंगों में लग वचान से बैकुंठ गुणान वर्णन मन से कह रहे स्मरण कर वाणी से कह रहे हैं तू बैकुंठ गुणों का गायन कर कृष्ण के नाम गुण उनका गायन कर माने कृष्ण उनके का कर हरे मंदिर मंदिर मार्जन आदिशु। अरे मेरे हाथ तुम में सेवा करने में लगो मंदिर वस्त्र करने में तुम लगो और श्रुतिम चकार अच्युत सतकथोदय अरे मेरे कांग तुम के उनको श्रवण करने में तुम लगो अच्युत का तात्पर्य है जो रूप माधुर्य ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर त्याग किसी में भी तनिक भी चुत न हो तमी न हो उसका नाम है अच्छुत अर्थात पूर्ण नायक स्वरूप नायक के जितने भी लक्षण हैं उनकी पूर्णता जिन जिनमें प्राप्त है ऐसे एम बेता सुर्यांग नेता जो है वो स्वयं अंग वाला होता है वो बाबदू होता है बोलने में बड़ा कौशल होता है सारी विद्याओं को जानने वाला होता है वो होता है वह है, श्रुति नहीं है कम मंडल में भी प्रत्येक प्रिया के साथ में रास करते हुए पूरे मंडल में शब्द के ज्ञान में अर्थ अलग परंतु सरस जो है वो यही है कि जागरूण रूप में जिन्हें विद्यमान सोना उदय में आके गायन श्रवण में अरे भैया तुम लोग लिंगालय दर्शन एक मुकुमारे उनको जो दान करे उसका नाम मुकुंद आनंद को जो प्रदान करे उसका नाम मुकुंद तो मुकुंद के लिंग आलय मु, मुकुंद के शन मंदिरों में विराजमान है जिनमें अरे मेरी आ तुम लिंग के विभिन्न शिव विग्रह जो विभिन्न मंदिरों में विराजमान है उन करने में आज आके लगो तब श्री कृष्ण के जो है उन भारतों के गात्र का स्पर्श करने में का स्पर्श उनके चरण संतों के चरण स्पर्श करने में मेरे मेरे स्पर्श अपने हाथ से संत सेवा तो त्वचा या पादस्पर्श में कहीं लगी रहे और बाद घोषे और श्री चरण कमलों से निकलने वाली जो सुगंध उसके सूंघने में मेरी नाश लगी रहे श्रीमद तुलस्याम जो श्रीमद तुलसी है उन तुलसी की सौरव में मेरी नासका निरंतर लगी रहे और रसनाम तदर उनके सिर लगी है पादव हरेपण श्री भगवान के जितने भी तीर्थ हैं क्षेत्र क्षेत्रों में की यात्रा करने में तो पादव हरे क्षेत्र करने में उनका दर्शन करने के लिए तुम यात्रा में मेरे ते लोगों अश्वरो के ऋषिक स्वामी ऋषि ठाकुर के हैं वो जा रहे कामश दास मेरे हृदय में कृष्ण के दासी की ही कामना निरंतर लगी रहे तो क्या है मेरे अपने सुख की वासना क्या है कि मैं श्री गोविंद किशोर की दासी तो कामिष्ट दास अमरीश कह रहे हैं कि भगवान का दास बनने में मेरी कामना लगी रहे तो मन लगा है कृषि किस से वे काम में विषय जो है उनकी कामनाओं को मैं नहीं करूं यथोतम तो श्लोक जनो आश्रयो रहती ये मेरी सारी इंद्रियों तुम ऐसा कार्य करो जिससे उत्तम श्लोक जन का आश्रय उत्तम श्लोक कौन है श्लोक माने यश, जिनका यश उत्तम है सर्वोत्तम है सबसे बड़ा यश कौन सा है ठाकुर के अनेक यश है इन सबसे बड़े यशों में उन अनेक यशों में भी सबसे बड़ा यश है भक्त बसलता और प्रेम अवश्यता भक्तों के ऊपर है और भक्तों के प्रेम को देख करके उनके बशीभूत हो जाती ये दो गुण भगवान के सारे सबसे ज्यादा दो गुणों को छोड़ दिया जाए जंगल में मोरना च किसने देखा ये वाली बात हो जाएगी तुम कितने पराक्रमी हो कितने लक्ष्मी वालों कितने वालों ठीक हो, तो ये दो गुण है तब तो तुम्हारे सारे गुण हमारे काम में आएंगे और ये दो गुण नहीं है तो तुम्हारे हजार गुण तो तुम मुझे भक्त के ऊपर कृपा करो और मेरे जो टूटी फूटी भी सेवा की है उसके बशीबू हो जाओ ये दोनों बात तो प्रेम सबसे ज्यादा प्रधान दो जिनको दोष कहा जाता है वे भी गुण बन जाते हैं तो यथा उत्तम श्लोक जन उत्तम श्लोक मानी श्री कृष्ण उनके जन्म मानी जो भक्तगण उनका आश्रय ग्रहण करते हुए मैं रति करूं यहां पर अपने आप कृष्ण आराधना नहीं है संतों के आश्रय के द्वारा आराधना काम त्यागी कृष्ण भजे कृष्ण का भजन करे शास्त्र की आज्ञा है वो देवता है जो कामनाओं का त्याग करके शास्त्र की आज्ञा के अनुसार भगवत भजन करता है उसे देवता ऋषि पिता इनका किंकर बनने की ऋणी बनने की आवश्यकता नहीं है जैसे एकादश स्तंभ में कर्मभाजन योगेश्वर कह रहे हैं कि देवर्षि भूत आप देवता ऋषि भूत को मैने अन्य जितने भी मनुष्य है पितृणाम और जो पिता हैं उनका न किंकरो जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है वह उनका अब किंकर नहीं रहा न और उनका ऋण देवता ऋषि पितर इनका ऋण उसके ऊपर नहीं रहा वो ऋण से भी मुक्त हो जाता है और जिसने श्री गोविंद का आश्रय ग्रहण कर लिया है वो इनका न तो किंकर है न तो इनका आदेश उनके ऊपर चलेगा ठाकुर की शरणागति आ गई तो कोई देवता हमारे ऊपर आदेश नहीं दे सकता है ठाकुर की कृपा आ गई तो कोई पितर या कोई ऋषि वो भी हमको आदेश नहीं दे सकता है हम ठाकुर के सेवक है इसलिए ठाकुर के सेवक के ऊपर कोई दूसरा अपना हुक्म नहीं चला सकता है तो न तो हम उनके ऋणी रहेंगे मैं उनके किनकर होंगे मैं दास है न ऋणी सर्वात्म शरणम शरण्यम गुकुंदम श्री कृष्ण ही श्री मुकुंद ही शरण्य है माने शरण प्रदान करने वाले हैं सर्वात्मना जो उन श्री कृष्ण की शरण चला गया है पर हृत्य कर्तम और उसने स्वकर्म त्याग कर दिया कर्त माने स्वकर्त उसके शास्त्रों में जो कर्म बताए थे उन कर्मों को भी भले वो छोड़ दे गोविंद की सेवा पहले है वर्ण आश्रम धर्म में इनका पालन होता रहेगा देवता ऋषि इनकी पूजा होती रहेगी तो देवता ऋषि इनके पूजन जो कर्म है उनको भी त्याग करके जाता है जो श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है वाह फिर देवता ऋषि दे इन सबका न तो रहता है न वाह इनका ऋणी रहता है अंश है इसलिए ठीक है यह ठाकुर की सेवा पहले फिर स्वर्ग आकर सेवा भी कर दी जाएगी माने पिता का श्राधिका दिन है तो ठीक है ठाकुर की सेवा पहले पहुंची और ठाकुर की सेवा पहुंचने तब भगवत प्रसाद से पिता के श्रादी के इस तरह से तो उनका विषय भी नहीं करना है परंतु उनका आग्रह भी नहीं और ये भी नहीं कि नित्य प्रति उनकी सेवा में लग रहे। भाई अमुख अवसर आया तो उनकी सेवा कर ली परंतु तो नृत्य से पे वे तो शिव गोविंद गणेश चतुर्थी आई तो चलो गणेश जी को भी दंडवत कर लिया शिवरात्रि आई शिव चौदश आई तो महादेव जी को भी चलो दंड कर आए, एक लोटा पानी तो नित्य सेवा जो होगी वह गोविंद की होगी तो कहीं परंतु मृत्यु गय की पूजा तो करने के लिए बैठेगा ये कल आ गया तो आपकी पूजा कर ली हम अन्य अवसरों पर कभी उनको सम्मान देना है तो सम्मान देने में विवाह आदि के अवसर पर आदि की पूजन करते हुए का लेंगे वो तो की बात नहीं है राधा मनमोहन मेरे धारण करके सा तो सा व्यक्ति है वो तो है गो कुछ दी के और वो पूजा करना केवल उस काल में उस व्यक्ति की महिमा की केवल स्थापना करनी है जैसे विवाह के समय जब बारात निकल रही है उस समय राजा तो बाराती बनकर के पैदल पैदल चल रहा है और जो दूल्हे है उसके ऊपर छत्र चमर हो रहे हैं वो घोड़ के ऊपर बैठा है और उसके ऊपर छत्र भी लग रहा है और राजा बिना क्षत्र के चल रहा है बरातियों के साथ में तो ये अमुक अवसर पर अमुक व्यक्ति की कहीं तात्कालिक पूजा है नैमित्तिक पूजा है नित्य पूजा वाशी ठाकुर की ही एकमात्र होगी उसमें भी इसमें इतने पर भी एक बात और ध्यान रखनी चाहिए इतने पर भी जो पूजा छूट सकती हैं जैसे हाथ जोड़ दिए भैया जय जय हो उनके लिए आग्रह बहुत है अन्यता कहीं ठाकुर में ही रखनी चाहिए और जो है जो माली जाओ ठीक <laughs> है आदर कर रहे हैं जाओ माली जो, माल जो, माल जो <laughs> <laughs> और हाँ इतनी भी इतनी से भी काफी है भी काम चल जाएगा तभी कोई नुकसान चरण निषिद्ध तार निशिध पापाचार्य मन जो शास्त्रीय विधि का त्याग करके कृष्ण के, के चरण का आश्रय ग्रहण कर रहा है निषिद्ध पापा तार पापाचार्य तारबू मन वो अभ्यास के कारण निषिद्ध पापाचार बने कर जाले उसका पुराना संस्कार है इसलिए अभ्यास के कारण उसके द्वारा कभी पापाचार बन जाए तो बन जाए भाई संस्कार तो परंतु तो वो पापाचार करना नहीं चाहेगा अभ्यास के कारण वो भले कर ले परंतु तो निश्चिंद पापाचार में उसका मन जाएगा नहीं शरीर अभ्यास के कारण कभी पापाचार में प्रवृत्त तो हो जाए पर शीघ्र ही वो फिर साधु बन जाएगा और उसको साधु ही कहा जाएगा क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्व शांति निगत तो अपिचे होने पर भी वह फिर जल्दी ही भक्त बन जाएगा अज्ञान यदि उपस्थित तो उपस्थित हो, हो जाए। उस समय हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पर पाचार अभ्यास के कारण बन गया है तो हमको शास्त्र में बताए गए जो हैं, उनके झमेले में नहीं पढ़ना हमको पढ़ना है बोले अब हम नाम करें। तो उनकी ही शरणागति हम ग्रहण करेंगे मैं क्या खाने में आ गया मैं कौन सी चीज मिली हुई थी कोई निशिध थी कि अच्छी थी क्या जाने हमने तो बनाई नहीं औषधि उस टैबलेट में क्या था परंतु ऐसी स्थिति में भी उस के के चक्कर में में नाम का नाम नाम नाम का का को आराध्य रूप ग्रहण करना चाहिए श्री नाम भगवान अपने आप ही अपनी अनंत शक्ति अचल शक्ति के द्वारा सारे पापों को नृत्य कर देंगे एक बहुत बढ़िया बात ये एक काम की बात कि कभी अनजाने में संस्कार के कारण यदि अपराध बन भी जाए तो धर्म शास्त्र के प्राश्चितों के चक्कर में न पकड़ के नाम का आश्रय उस समय ग्रहण करना चाहिए और श्री हरि नाम सारे पापों को दूर कर देंगे कृष्ण तारे शुद्ध करे करे ना करे प्राश्चित कृष्ण उसको शुद्ध कर देंगे उस को के चक्कर में नहीं पढ़ना किसी को वहां भिय त्यक्तान्न भाव से हरि परवेश विकर्म चो कथनचे दोनों स्वपाद स्वपा भगवान के चरण कमलों का आश्र भगवान का भक्त है में भावस् और जिसने भगवान उसके पापों को भी दूर कर देंगे और उस को भी राशक्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ज्ञान वैराग्य भक्ति कबू नंक क्या बात एक बड़ा सुंदर ये एक सूत्र दे दिया एक यूनिवर्सल एक पूरा दे दे दिया, दिया एक कि ज्ञान भक्ते के कभी भी अंग नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं तत्व क्या है माया तत्व क्या है कैसे जीव को आवरण हुआ आवरण होने पर देहाध्यास कैसे हुआ देहाध्यास को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होने पर मैं शरीर नहीं होगी हो तब जाकर के भर्ती ना ना, ना। तब जाकर के भक्ति करेंगे ना, ना ना ना ये सब नहीं है कोई हलदर किसान है बिचारा जो नहीं जान रहा है पर वो भी हल्का नाम जाएंगे इसलिए ज्ञान की अनिवार्यता के लिए नहीं है ज्ञान मेरा गया पुत्र सेवक होकर के मां की सेवा करने के लिए उपस्थित हो तो जाएंगे अपने आप आ जाएंगे परंतु तो हम ज्ञान वैराग्य की पहले सेवा करें फिर भक्ति करें ये जो तो ज्ञान और वैराग्यों के कारण भक्ति की झांसी ही सहायता करने के लिए वैराग्य और ज्ञान के द्वारा ही भक्ति होगी ज्ञानम बच बिरा आज आते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मतलब यही है आज आते तो बहुत अच्छी बात है नहीं आते हैं तो ये उसके लिए प्रतीक के उसका कल्याण तो नाम जब से हो रहा है आनंद की प्राप्ति वैकुंठ की प्राप्ति उसे नाम जब से होगी ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उसको नहीं होगी परंतु तो ज्ञान वैराग्य हितैषी होकर के सेवक होकर के विराजमान हैं गुरु जी की सेवा करने के लिए बहुत से सेवक हैं पर कभी ऐसा भी मौका आ सकता है कि सेवा कोई नहीं मिले तो ये थोड़ी गुरु जी ठाकुर जी की सेवा बंद कर देंगे कि आज तो कोई है नहीं इसलिए होगी मंदिर में ताला दिया जाएगा तो ये थोड़ी वे खुद सेवा करेंगे सहायक है तो बहुत अच्छी बात है बिन सहायता करेंगे नहीं तो वे स्वयं सेवा करते हुए विराजमान तो न ज्ञान प्राय प्राय का मतलब है सेवा करने में तो ठीक है उनकी सेवा ग्रहण करना भक्ति करना यह लक्ष्य है ज्ञान को प्राप्त करना यह जीवन यम न्यामादि भक्त संघ यम नियमादि बोले कृष्ण भक्त संघ यम और नियम ये जितने भी साधन है ये भी अपने आप डोलते हैं यम बोले भक्त कृष्ण भक्त संग ये कृष्ण भक्त के संग में पीछे अपने आप चिपके चिपके डोलते तो भक्ति की जाएगी तो अंग यम नियम ये भी अपने आप आ जाएंगे और प्रेम के कारण भक्त सेवा में लगा रहेगा यम नियम उसके द्वारा अपने आप पालन पालनताप व्याध हो तब हिंसा गुण हर भक्त उत्तर उड़ता ये नी हुई के्याध व्याध अरे धर्म व्याध ये कोई अद्भुत बात नहीं है कि तूने जीव हिंसा के कार्य को छोड़ दिया देवगुणा अहिंसा देव गुणा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हर भक्ति जिसमें आ जाती है वो ही किसी दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता तो है तो तू ब्याद बहेलिया और बहेलिया जब तक चिड़ियों को नहीं मारेगा पशु को नहीं मारेगा तब तो तक तो खाएगा क्या वो तो मार करके ही पशुओं के खाल बेच करके उनकी कस्तूरी निकाल करके उनके पंख निकाल करके उनको बेच करके ही वो सारा काम करता है अपने जीवन के आजीविका चलाता है और नार जी की कृपा से ये जो धर्म व्याध था इस ने सब सब छोड़ छोड़ छोड़ दिया अपना छोड़ दिया अपना काम ही दी और और दुखी हो गया पहले इससे डरते थे और अब जो डरने वाले थे वे ही पशु इसको आकर के इसको लांग लांग करके चले जाए पहले तो आप में तीर को दे, दे ही सारे जाकर थे, भगते थे चू चू करके बच्चों और अब किसी को भी भाई नहीं है वहां देखा पर तो नाम संगे धर्म तो आएंगे कहीं ना कहीं खा नहीं हो कहा व्याग हो अहिंसा हेज हाँ। हे तुझ में जो अहिंसा आदि गुण आ गए हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है नहीं ही ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हर भक्ति में प्रवृत्त होने पर ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं इस प्रकार यहाँ तक दैधी भक्ति का अब किया अब राग भक्ति का आगे निरूपण के ये वैद्य भक्ति पंत वैध भक्ति के अधिकांश लक्षण राग भक्ति में भी योगी प्राप्त तो होते बुल बुल बिहारी लाल की जय जय